मुक्ति और उसके उपाय जीवन या आश्रम, अंधे उन्मत्त और रोगी इत्यादि व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी के लिए विवाह बंधन में बनना उचित है सामर्थ्य होने पर विवाह द्वारा ईश्वर की प्रजा के वृद्धि न करने पर परमपिता के आदेश का उल्लंघन होता है अतः किसी महान कारण के बिना कोई विवाह से विमुख न होवे लेकिन सभी प्रकार से समर्थ होते हुए भी जो भाग्यवान युवक सांसारिक विवाह के पूर्व ही प्रेमाधार पर परमेश्वर के साथ सुदृढ़ प्रणय बंधन में बंध जाते हों और तुक्ष पार्थिव प्रेम में अपने को बांधे बिना सिर जीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करते हों तो उससे उनको कोई दोष या प्रतिवाद नहीं होता इस विषय में शास्त्रकारों का अभिप्राय नीचे दिया जा रहा है विवाह के संबंध में शास्त्रकार भिन्न भिन्न अधिकारी व्यक्तियों के संबंध में भिन्न प्रकार मत प्रकट करते हैं एक स्थान पर उन्होंने कहा है की विवाह न करने पर पितरों का अध पतन एवं स्वयं का नरक दर्शन अवश्यंभावी है किंतु अन्य स्थानों पर उन्होंने ही ऊर्धरेता व्यक्ति को सबसे ऊंचा आसन प्रदान किया है और उन्हें यथासंभव सम्मान दिया है अर्थात जो लोग किसी कारण के बिना स्वयं को संतान उत्पादन रूप ईश्वरीय कार्य से दूर रखने की चेष्टा करते हैं महामान्य शास्त्रकार ऐसे लोगों को ही नरक आदि का भय दिखाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराने के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं अन्यथा सभी प्रकार के पार्थिव बंधन से आत्मा को मुक्त करके मुक्तिदाता परमेश्वर के चिर सान्निध्य में नियुक्त करने के लिए जो दृढ़ संकल्प है और ईश्वर प्रेम के प्रवाह में पढ़कर जो ऊर्धरेता आश्रम ग्रहण करने को बाध्य हो गए हैं उन्हें शास्त्रकार नरक का भय दिखाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराने की चेष्टा नहीं करते मनु ने कहा है अनेकानि सहसराणी कुमार ब्रह्मचारी नाम, दिवम गतानि अक्र अकृत्वा संतति मनुस्मृति सहस्त सहस्त्र सहस्त्र अविवाहित ब्रह्मचारियों ने संतान उत्पादन न करके ब्रह्मचर्य द्वारा देवलोक प्राप्त किया है मोक्ष धर्मपरायण ऊर्द्व रहता लोगों को नरक दिखाने की बात तो दूर की है शास्त्रकारों ने उनका वर्णन साधारण मनुष्यों की श्रेणी से भिन्न लोकवासी देवताओं के रूप में किया है जैसे भगवान शिव कहते हैं न तपस्तप इहुहु ब्रह्मचर्य तपोत्तम ऊर्धरेता भवेत्यस्तु सदेव न तु मानुषः, ज्ञान संकलिनी तंत्र तपस्या को तपस्या नहीं कहते ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या है ऊर्ध्रेता व्यक्ति मर्तलोक में रहते हुए भी देवता है मनुष्य नहीं भगवान महेश्वर ने एक स्थान पर मोक्षाभिलाषी ऊर्द्वरेताओं की मर्त्यलोकवासी देवता कहकर संभव प्रशंसा की है किंतु अन्यत्र दुर्बल अधिकारियों को शास्त्र और गुरु आज्ञानुसार विवाह करने को कहा है अतः महानिर्वाण तंत्र के प्रारंभ में ही भगवान शिव ने कहा है अधिकारी विशेषेण शास्त्रा नियुक्तान्य शेष था सृष्टि के प्रारंभ में मरीचि अत्रि इत्यादि प्रजापतियों के जन्म ग्रहण के पूर्व सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नामक चार ऊर्धरेता मुनियों का जन्म हुआ था शास्त्रकार इनकी गणना साधारण मानव की सृष्टि में नहीं करते और नरदेधारी देवताओं के रूप में उनका वर्णन एक स्वतंत्र स्वर्ग के रूप में करते हैं यथा व्यकृतास्त्र सत्तमा वैकारिकस्तु यह प्रोक्त कौमारस्तु भयात्मक भागवत मैत्रे ने कहा विदुर मैं तुम्हें वैकृत सृष्टि की बात कहता हूँ पूर्वोक स्थावर तिरक और मनुष्य ये तीन प्रकार की सृष्टि और देव सृष्टि ये वैकृत सृष्टि है सृष्टि उभयात्मक है अर्थात वे देवता और मनुष्य दोनों हैं श्रीधर स्वामी ने लिखा है सनत कुमारा दी नाम सर्गस्तु प्राकृतो प्राकृत वैकृत देवत् मनुष्य सृज्यर्थ महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में महात्मा सुखदेव राजर्षि जनक के पास जाकर उनसे प्रश्न करते हैं इस श्लोक में ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है मोक्ष तत्व क्या है एवं ज्ञान और तपस्या इनमें से किस उपाय से मोक्ष लाभ किया जा सकता है इसके उत्तर में जनक ने कहा भगवान ब्राह्मण को जन्म से जो कार्य करने चाहिए वे मैं बताता हूँ कृपया सुनिए उपनयन के बाद वेदाध्ययन तपस्या असूया परित्याग गुरु के प्रति भक्ति और ब्रह्मचर्य द्वारा देवऋण और पुत्रोत्पत्ति द्वारा पितृण का शोध करना ब्राह्मणों का आवश्यक कर्तव्य है वे सर्वप्रथम गुरुगृह में विद्या ग्रहण करें और गुरु दक्षिणा प्रदान कर उनकी आज्ञा से वह स्थान त्याग करे इसके बाद गृह शास्त्र स्वीकार कर असूया विहीन होकर अग्नि स्थापन करे और स्वधार से पुत्रोत्पादन करें उसके बाद वनवासी होकर शास्त्र के अनुसार अतिथियों का सत्कार और होम कार्य करे और अंत में क्रमशः विषय राग विहीन होकर सुख दुख वर्जित होकर जीवात्मा में अग्नि को संस्थापित करके सन्यास धर्म का आश्रय दें सुखदेव ने कहा महाराज यदि ब्रह्मचर्य ग्रहण के पूर्व ही हृदय में मोक्ष धर्म का मूल सनातन ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में वास करना क्या आवश्यक है जनक ने कहा अनुदा लोकानाम अनुच्छेदा कर्मणाम पूर्वे तो धर्म धर्म चाचा तुरास श्रम्य सकट है अन क्रमयोगे बहुजातिषु कर्मण्वा शुभाशुभ कर्म मोक्षो नाम लावत कारण बहुसंसार योनिषु आसादय शुद्धात्मक्ष वै प्रथमाश्रम तमसाध्यतुक्त दृष्टा सेपस्थित त्रिधा को कोर्थो भवेत परम विपसिता महाभारत मोक्षधर्म पूर्व के पंडितगण लोक समुदाय में धर्म शिक्षा और कर्म कांड के अनुच्छेद के निमित्त ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों के धर्म की स्थापना कर गए हैं मनुष्य उन नियमों के अनुसार धर्मानुष्ठान करके बहुत जन्मों के बाद कर्म के शुभाशुभ फल का त्याग कर मोक्ष लाभ कर सकता है जो व्यक्ति बहुत जन्म की साधना के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर बुद्धि को शुद्ध कर पाता है उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही मोक्ष लाभ होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में मोक्ष प्राप्त होने पर गृहस्थादि आश्रमों की और कोई आवश्यकता नहीं होती राजर्षि जनक ने ऋषभदेव के पुत्र श्रीकर शीकरभाजन से कहा था देवर्षिभूता नृणाम पितृण न किंकरी च राजन सर्वात्म शरण शरण्यम गुकुंदम पिहृत्यम भागवत हे राजन जो व्यक्ति कार्य परित्याग करके समस्त हृदय से परम शरण्य मुक्तिदाता परमेश्वर की शरण लेता है एवं उनकी ही परिचर्या में नियुक्त होता है वह देवता ऋषि प्राणी कुटुंब मनुष्य और पितृगण आदि किसी का भी किंकर और ऋणी नहीं होता देवर्षि नारद ने भी सुखदेव को अविवाहित रहने के लिए कई प्रकार से उपदेश दिए थे यथा अलंपरिग्रह ग्रहणेह दोषवान् ही परिग्रह कृमिर्सकार सध्यते स्वरिग्रहाग्रह परतज्य भगवता जितेन्द्रिय अशोक स्थान इमुत्रचा परिग्रह अनेक दोषों का कारण है अतः उनका परित्याग करना ही उचित है कोशकार क्रीड़ा जिस प्रकार अपने मुख की लार से कोष बनाता है और उसमें बद्ध हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य विवाह द्वारा बंधन में पड़ जाते हैं अभी तुम परिग्रह त्याग कर जितेंद्रीय हो जाओ एवं जिसका आश्रय लेने पर यही काल और परकाल दोनों लोग में शोक और भय लेस मात्र भी नहीं रहते उसी का आश्रय ग्रहण करो नारद ने और आगे कहा था द्वंद्वारामेशु भूतेशु यह एकोरम ते मुनि विधि प्रज्ञान तृप्तम तम ज्ञान तृप्तों न सोचेति महाभारत जो अपने चारों ओर दाम्पत्य सुख में रमण करने वाले असंख्य व्यक्तियों को देखते हुए उनके भी स्वयं एकाकी अवस्थान करने में समर्थ है वही यथार्थ ज्ञान तृप्त है और उसको कभी भी शोक नहीं होता श्री शंकराचार्य उनके मणिरत्नमारा नामक ग्रंथ में कहते हैं